ब्लॉग की एक, एक और पेश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है प्रभाकर पांडे के खंड काव्य मां मंत्रा का दूसरा खंड महत्व होगा वही जो वो चाहेंगे जगत पालक प्रभु श्री राम जो होना है हो जाएगा वे ही करते हैं सारे काम किस तरह मंत्रा हुई सफल माँ हो गई भरत वत्सल पर प्रजा के देखने में था दासी का यह जघन्य छल अपना हित तो सब करते हैं मनुष्य वही जो पर हित मरे अपने भूखा रहकर भी दूसरों का पेट भरे हम सोचे अपना हित, हित तो फर्क, फर्क क्या रह जाएगा मानव और हैवान में सत्य अहिंसा कौन जगाएगा अस्तु हैं हम सब, सब मानव सोचे विश्व का, का कल्याण इसी, इसी में है हम सब की खुशी कोई न फेंके अहित का बाण मंत्रा दासी थी सत्य है पर दासी आज का नौकर कदापि नहीं कदापि नहीं वह तो थी धर्म सत्यवर मंत्रा थी सलाहकार देती रानी को सलाह कभी नहीं सोच सकती अहित सदा दिखाई सच्ची राह अस्तु मंत्रा की बात मान कई कै कई ने शुरू की ऐसी लीला अयोध्या के नर नारी का क्या डोल गया राजा का अभेद किला कई कई ने मांगे वे दो वर जो दिए थे कभी दशरथ दाता राम को चौदह वर्ष का वनवास और भरत को युवराज का टीका कैकई कै का अनुशासन पाए प्रभु राम वन को गए रो रही थी मंत्रा दासी मेरा हृदय वो लिए गए सबने दुकारा फटकारा मंत्रा सब सहती रही धीरे धीरे चौदह वर्ष की अवधि भी बीत गई इधर रोते रोते मंत्रा की सूख गई लेते लेते प्रभु का नाम सारी दुनिया को भूल गई वह लगने लगी थी पगली सी जिसका इकलौता बेटा खो गया उस बेटे को खोजते खोजते उसका दिल भी डूब गया देखती रही राम की राह कब वे दीन दयाल आएंगे इन सूखी अखियों से वे निर्मल पवित्र जल बहाएंगे। जब सुनी मंत्रा प्रभु राम आ रहे हैं अयोध्या नगरी वह तो विवहल हो रो पड़ी दूर हुई दुख की बलबली अयोध्या भी होगा हरा भरा आ गए सबके तारण हार लौटे हैं अपने घर को हर करके धरती का भार कुछ भी हो उनके जाने से नगरी हो गई निर्जीव थी ना देती थी शीतलता अग्नि प्यार बहती थी अयोध्या में था दुख का राज दुखी थे सब अयोध्या वासी इसी कारण वे कहते मुझे कुबड़ी चुगली अकल्याणी आज थी वह अति प्रसन्न अपने प्रिय राम से मिलूंगी कितना कष्ट उठाया उसने उसकी अंतर व्यथा सुनूंगी आए राम मिले सबसे खुशियों के फूल खिले मंत्रा को अंकवार में भर मां कहकर लिपट मिले कुछ भी हो थी वह खुश राम ने दुष्टों का संहार किया उस अजन्मा का छक छक कर नैनों से रसबान किया जिस नारी ने दिया राम को कानन का राज अपमानित होकर भी किया सतपुरुषों का काज राम ने जिसे दिया आदर वह दासी नहीं हो सकती वह तो कल्याणमयी थी थी ईश्वर की सच्ची भक्ति जैसी सोची थी मंत्रा वह सब सत्य हो गया राम क्या अयोध्या राज विश्व पटल पर छा गया मंत्रा एक प्रजा थी अयोध्या जैसी नगरी जैसी की उसने अपना कर्तव्य निभाया राष्ट्र गौरव की रक्षा की। हर एक देशभक्त चाहता है उसका देश महान कहलाए पूरे इस विश्व मंडल पर उसकी कृति का झंडा लहराए राष्ट्र भक्त की है यहाँ सबसे बड़ी सत्य निशानी जो हो सो देश को अर्पण कर दे ताकि बने एक नेक कहानी होगा अगर राष्ट्र का नाम जन जन का नाम अमर होगा हो जाए, हो जाए अगर, अगर एक, एक कलंकी सब कुछ, कुछ तहस, तहस नहस, नहस होगा एक सदस्य का क्या कर्तव्य मंत्रा, मंत्रा ने दिखला दिया आखों में आंसू लिए राम वनवास करा दिया वह तो चेरी थी कह कई की वैभव का था उसका राज सभी चाहते प्रेम से उसे चेरी जैसा नहीं उसका काज वह अपने को राज परिवार की एक सदस्य मानती थी उसने नमक खाया राज्य का यह बात वह जानती थी उसके रग रग में थी सच्चे नमक की लालिमा धन्य है नारी राष्ट्र गौरव है तुम अपने मुंह पर लगा ली कालिमा। कुछ भी हो कैसा भी हो पर नमक ने रंग दिखाया एक दासी ने राम के यश का झंडा फहराया राजकुमार दशरथ लाल को दिया उसने इतना सम्मान दुनिया की नजरों में बना दिया राजपुत्र को श्री भगवान राम को ईश्वर बनाने में मंत्रा ने अहम भूमिका निभाई गौरवान्वित कराया देश को राज घराने में भी गरिमा पाई उसे क्या मिला दुख, दुख ही मिला कोई भी भाव न पाया सब, सब कहते हैं उसे कलंकी समाज ने उसको ठुकराया धन्य है वह विरांगना भारत माँ की बेटी मातृभूमि गौरव के लिए अपमान शैया पर लेटी धन्य है वह नारी जिसने विश्व कल्याण कराई पर विधि का यह कैसा विधान वही हो गई अपने लिए पराई आज हम उस नारी का नहीं करते हैं सम्मान उसे हम घृणा से देखते करते उस जैसों का अपमान राम करते जिसका आदर क्यों हम करें उसका अपमान जिसने दिया एक शुद्ध समाज उसको हम भी दे सम्मान हम दे उसे भी प्रेम महिमा मई हो समाज नहीं सुनते प्रभु की भी कैसी दशा दासी की आज हम मानते अगर प्रभु को तो दासी की भी इज्जत करनी होगी राम को मानते अगर आदर्श तो सबकी भलाई करनी होगी वह दिन तब दूर कहाँ राम राज्य होगा चारों ओर दीप जलेगा जले ज्ञान प्रकाश, प्रकाश का मिट जाएगा अंधेरा, अंधेरा गुर हमें गर्व है अपने, अपने राष्ट्र पर जहाँ रानी क्या एक दासी की कल्याण सारे विश्व का सूर्य चंद्र हैं इसके साक्षी वास्तव में तू धन्य है माँ खुद को बदनाम किया राष्ट्र गौरव बढ़ाने हेतु अमृत छोड़ विश्वास किया माँ तू तो दासी थी तूने ने जो कर दिखाया तू ही है वह सच्ची माँ भारत गौरव को बढ़ाया देख आज फिर से तेरी जरूरत आ पड़ी है सब हैं अपने अपने, अपने चिल्लाते मान मर्यादा की किसे पड़ी है दासी क्या माँ बेटे को सत्य कर्म में नहीं लगा सकती जहाँ भी आता गरिमा का प्रश्न बेहिचक अपना सर झुका देती देख आज तेरे लाल बह गए आज वे नहीं सोचते अच्छाई आके राम को जगा दो खोल दो उसकी सच्चाई आके बता जा ऐ भारत की नारियों देख जो है तेरे कोख काम होती वह राम भी हो सकता, हो सकता है, है उसे जगा ने सहाय हो क्यों रोती लाल की गरिमा को जगा, जगा बता, बता कि वह उस राम, राम का वंश है जिसने लाज रखी मां के दूध की, की तो उसी ईश्वर का अंश है धन्य है हमारा देश जहां छोटी छोटी प्राणी कर देते सर्वस्व न्योछावर हो जाती प्रकाशित मणि कभी कभी बड़े जो काम करने में हिचकिचाते हैं ऐसे उठकर छोटे स्वयं वह कर्म कर दिखाते हैं, पर क्या वे छोटे हैं? कदापि नहीं कदापि नहीं ऐसे रूप में ही आते हैं, भगवान ही भगवान ही शत शत नमन उन माँ को जिन्होंने प्यारा विश्व बसाया कण कण अर्पित उन चरणों में जिनका गान प्रभु ने गाया नारी ही है आदि शक्ति नारी ही है कल्याणी नारी अगर नारी न रहे विश्व हो जाए वीरों से खाली विश्व का कल्याण चाहे तो करे नारी का सम्मान धूल चटा दे उन दुष्टों को जो करते नारी अपमान गंगा को माँ कहते हैं उसकी पूजा करते हैं। अगर नदियों को भी माँ का दर्जा देते हैं, बहती वह सदा निरा अविराम यह माँ तो ही है करती प्राणियों का कल्याण हम अपने राष्ट्र को भी माँ ही कहते आए हैं सदा सदा ही इस भारती के चरणों में शीश झुकाते हैं धन्य है मेरा भारत राष्ट्र नारी का इतना सम्मान खंजन भी नारी रक्षा हेतु न्यूछावर कर दी अपनी जान पहले पहल पुरातन काल से नारी की इज्जत करते आए हैं बिन नारी के हम पूर्ण नहीं नारी सम्मान से ही सम्मान पाए हैं जब जब डूबे अंधेरे में कोई रास्ता सूच न पाया हमने याद किया नारी को उसने ही प्रकाश दिखाया नारी के हैं कई रूप वह माँ बहन पत्नी है विपत्ति काल में वही एक सच्ची संगिनी है जिसने किया माँ से प्रेम हो गया वह साक्षात ईश्वर माँ का ही आशीर्वाद पाकर ध्रुव बने अटल तारावर कितना बदल गया है युग दासों का सम्मान कहां। ये बेचारे मारे मारे, मारे फिरते इनकी खिल्ली उड़ाता सारा जहाँ आज नौकर की औकात कुछ भी तो नहीं है शोषण और अपमान हो रहा इनका सब कहीं है आज के नौकर को देखें, करता है हीक भर काम, पर यह संसार देता उसे घोड़े गधे जैसा नाम हम उसे नहीं मानते अपने जैसा एक इंसान उसे कष्ट देने में ही हम समझते अपना मान नौकर सोचा करता है क्या मैं इंसान नहीं मेरी हालत तो देखो लगता कहीं भगवान नहीं एक वह युग था जब दासों का भी होता था मान लोग समझते उसे अपना अंग देते उसको उचित सम्मान वह रहता एक गृह जैसा पीता खाता रहता मस्त गृह को अपना गृह समझता उसे न होता कोई कष्ट प्रसाद में हो कोई समारोह प्रेम से लेता वह भी भाग करता वह सबकी इज्जत नहीं चलती ईर्ष्या की आग सब इज्जत देते यह भी मानो रखता जीने का अधिकार घुल उससे रहते कहीं वही न हो श्री भगवान आपस में सब मिलकर रहते सब में है ईश्वर का अंश सबकी की करे सभी इज्जत मिले बराबर का सबको अंश होगा किसी को आत्मकष्ट तो दुख ईश्वर को होगा मानवता सत्य धर्म का जग से पलायन होगा हम सब एक जैसे मनुष्य क्यों दे दूसरों को दुख आइए आपस में हिले मिले चारों ओर हो सुख ही सुख आइये आज खाएं सौगंध अपने प्रभु श्री राम का ना देंगे किसी को कष्ट या तन बने सबके काम का ना होगा किसी को दुख सब मिल बांट कर खाएंगे सबसे प्यारा विश्व बंधुत्व एक राग में गाएंगे मिट जाएगा छोटे बड़ों का आपसी मन मुटाओ सब रहेंगे राम की छाया में होगी सबके लिए एक नाव चारों ओर होगा तब प्रेम भाईचारे का राज्य ना रहेगा किसी को दुख होंगे सारे सुख के काज राम अपने मंत्रा अपनी एक दासी एक राजा पर दासी ही माँ है जिसने बनाया सच्चा राजा शत शत उस देवी को जिसके द्वारा दुष्ट हुए खत्म आन मान मर्यादा आया भगा अन्याय असत्यतम शत शत बार नमन वंदन माँ का प्रभु श्री राम का जिसके चलते आज हैं हम नाग सारे चहा का अभी आप सुन रहे थे प्रभाकर पांडे के खंड काव्य माँ मंत्रा का दूसरा खंड महत्व वाचक स्वर भारती परिमल